ब्रह्मा जी ने अपने मुख से देवगणों को उत्पन्न किया था अपने वक्ष स्थल से पितृगणों को जन्म ग्रहण कराया था प्रजनन से मनुष्यों को और जगन से असुरों को निर्मित किया था फिर देवताओं के भी देव ब्रह्मा जी ने मानुषात्मा की ज्योतना से रात्रि का सृजन किया था सुधा की और पितृगणों की सृष्टि की थी मुख्य और अमुख्य देवों का और असुरों का सृजन करते हुए इसके अधंतर मन में मनुष्यों का और पिता के ही समान महान पितृगणों का सृजन किया था विद्युत की, की, की की की की, की की वज्र मेघों और की और लोहित अर्थात ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के लिए निर्मित की थी। की थी, थी। अर्थात रचना ब्रह्मा के तेज से उच्च और अवच्छ प्राणी उत्पन्न हुए थे प्रजा के सर्ग में देव ऋषि पितृगण और मानव सभी हुए थे फिर उन्होंने प्राणियों का चरों का और स्थावरों का सृजन किया था यह पिशाच गंधर्व और सब प्रकार की अपसराओं का सृजन करते हैं नर किन्नर राक्षस पक्षी पशु मृग और उर्गो का सृजन किया करते हैं अव्यय अथवा व्यय दोनों स्थावरों जंगमों का सृजन करते हैं वे सब उनके कर्मों को प्राप्त होते हैं जिनका की स्वंभु ने पूर्व में ही सृजन कर दिया था बार बार सृजन को प्राप्त होते हुए उन्हीं कर्मों को प्रतिपन्न हुआ करते हैं हिंसा और अहिंसा वाले मृदु और क्रूर धर्म और अधर्म और कृत तथा अकृत उनके ही पृथक उत्पन्न हुए थे यह अभिभक्त तीन जान लीजिए इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से नहीं है दोनों ही नहीं है और दोनों हैं। सत्व में स्थित समदर्शी अर्थात सबको एक ही समान देखने वाला अपने विषय को कर्म कहते हैं नामात्म पंच भूतों की और कृतों की प्रपंचता को बनाया था उन महेश्वर ने दिन शब्द से यही पांच हैं है धारण किया था यह इसी रीति से स्वयंभू का कारण से लोगों का सर्ग हुआ था महज जिनके आदि में होने वाला है तथा विशेष के अंत प्रयंत विकार स्वयं प्राकृत है चंद्रमा और सूर्य की प्रभा वाला लोग जो ग्रहों और नक्षत्रों से मंडित है जहाँ बहुत नदिया हैं, समुद्र है और सहस्त्रों पर्वत है इन सब से मंडित है अनेक सुरमय पुरों से तथा परम स्फीत जनपदों से समलंकृत है इस ब्रह्मावन में सबकी ज्ञाता अव्यक्त ब्रह्मा जी संचरण किया करते हैं व्यक्ति के बीच से जो समुपत्ति है वह अनेक अनुग्रह में स्थित होता है यह एक वृक्ष है, है। है ऐसा ही रूपक यहां पर दिया जाता है। इसकी वृद्धि से परिपूर्ण और अन्य इंद्रियां कोटर हैं। महाभूतों का प्रकाश है और विशेषो से वह पत्रों वाला है इसके धर्म और अधर्म पुष्प हैं तथा उनका परिणाम रूप सुख और दुख इसके फलों का उदय है यह सनातन अर्थात सर्वदा से चला जाने वाला ब्रह्मा वृक्ष समस्त प्राणियों का आजीव होता है उस ब्रह्मा वृक्ष का यह ब्रह्मा वन है जहाँ पर सत और असत स्वरूप वाला नित्य अव्यक्त ही कारण है तत्वों के चिंतन करने वाले मनीषी इसको प्रधान प्रकृति और माया कहा करते हैं कृपा से होने वाला इस रीति से यह अनुग्रह सर्ग ब्रह्म के निमित्त वाला कहा गया है अबुद्धिपूर्वक ब्रह्मा जी के तीन सर्ग है जो प्राकृतिक कहे गए हैं मुख्य अधिक 6 सर्ग हैं, जो प्राकृत न होकर वैकृत कहे जाते हैं और बुद्धि के योग से किए जाते हैं ब्रह्मा के अभिमन्यु से वैकल्प से संप्रवृत्त होते हैं ये इस प्रकार से प्राकृत और वैकृत नौ सर्ग कहे गए हैं ये सर्ग परस्पर में ही समुत्पन्न हुए हैं और बुद्ध जनों ने तो कारण बताया है वेद जिसके मूर्धा को कहते हैं वियत इसकी नाभी है और चंद्र तथा सूर्य जिसके दोनों नेत्र है दिशाएं इसके स्रोत्र है भूमि को इसके चरण समझिए वह न चिंतन करने के योग्य आत्मा वाला और समस्त भूतों का प्रणेता है जिसके मुख से ब्राह्मण समुपन्न हुए हैं और जिसके वक्ष स्थल से पूर्व भाग में क्षत्रियो की समुत्पत्ति हुई है जिसके उर्वो से वैश्य और पदों से शूद्र समुद्भूत हुए हैं, सभी चारों वर्ण उसी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं व्यक्त नारायण से पर अंड है जो अव्यक्त संख्या वाला है इस अंध से जन्म ग्रहण करने वाला स्वयं ब्रह्मा है और उसी के द्वारा स्वयं लोकों की रचना की गई है वहाँ पर दश कल्पों तक स्थित होकर वे फिर सत्य को चले जाया करते हैं वे लोग, लोग को जाते हैं जो कि गति अप्रवर्तनी होती है बिना आधिपत्य के वे निश्चय ही ऐश्वर्य के द्वारा उसके समान होते हैं वे सभी स्वरूप से और विषय से ब्रह्म के ही तुल्य होते हैं वहाँ पर वे स्वयं युद्ध प्रीति से युक्त होते हुए अवस्थित रहा करते हैं भावी अर्थ से वे को स्वयं विस्तृत किया करते हैं। उस समय में उस काल से भावित भाषित होने पर उनको उस प्रकार का ज्ञान प्रवृत्त होता है उन भेदों के प्रत्यारों से ही होता सुष्म का नहीं होता है और उनके साथ ही कार्य तथा कारण प्रवृत्त हुआ करते हैं नानात्व के दर्शी ब्रह्मलोक के निवासी उनका जो अपने धर्म से विशेष रूप से निवृत्त विकारों वाले हैं और स्थित हैं, तुल्य लक्षण वाले सिद्ध शुभात्मा और निरंजन हैं। प्राकृत सर्ग में कारणों से उपेत है और अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित है और आत्मा को प्रख्यापित करके तत्व से यह प्रकृति है पुरुषान्य से यह प्रतीत नहीं होती है फिर उन सकरणात्माओं का सर्ग प्रवृत्त होता है युक्त तत्व दर्शियों का संयोग प्रकृति जाननी चाहिए। अपुनर उनकी वह है। अर्चियों की शांतों के अभाव से फिर है। इसके अनंतर मुदात्मा उनके के ऊपर गत हो जाने पर वे जिनके द्वारा उस समय में महरलोक अनासाधित है कल्पदाह के उपस्थित होने पर जो उनके शिष्य है स्थित रहा करते हैं गंधर्व आदिक पिशाच मानुष और ब्राह्मण आदि पशु पक्षी स्थावर उस समय में पृथ्वी तल वाली उनके स्थित रहने पर यहाँ पर सूर्य की सहस्त्र रश्मियां विनष्ट हो जाती हैं। वे सब सूर्य की किरणें सात रश्मियां होकर एक एक सूर्य हो जाया करती हैं। वे क्रम से शत स्वरूप होकर तीनों लोकों का प्रदान किया करते हैं जंगम और स्थावर नदी और सब पर्वतों को जो पूर्व में ही वृष्टि के न होने से शुष्क हो रहे थे और जिनके द्वारा वे शुष्क थे, उन्हीं के द्वारा बहुत तापित किए गए थे अर्थात शुष्क वे एकदम प्राप्त हो गए थे इस समय में कहीं पर भी परित्राण नहीं था और वे सब विवश होकर सूर्य के प्रखर प्रतप्त किरणों से निशेष रूप से दग्ध हो गए थे इनमें सभी स्थावर जंगम और धर्म तथा अधर्म आदि थे उस अवसर पर युग के अत्यय में वे देहों के दग्ध हो जाने पर निष्पाप हो गए थे तथा पर शुभ वंदा से थे इसके उपरांत वे तुल्य रूप वाले जनों के जन उत्पन्न होते हैं और वे अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा की रात्रि में वहाँ निवास करके फिर सृजन की बेला में ब्रह्मा जी की मानसी प्रजा होती है फिर जनों के साथ त्रैलोक के वासी उनके प्रयत्न होने पर तथा संतप्त सूर्य की प्रखर किरणों से उस समय में लोगों के निर्दग्ध हो जाने पर वृष्टि के द्वारा संपाद से भूमि के प्लावित होने पर तथा विजन अर्णवों में निमग्न हो जाने पर समुद्र मेघ जल और पार्थिव सब शर्मान होते तथा अचल सलील से ज्ञान वाले होकर सभी घमन कर जाया करते हैं अर्थात विनष्ट हो जाते हैं जिस समय में आगता गतिक जल प्रचुर मात्रा में हो जाता है तो वह इस भूमि को संचादित करके सभी समुद्र नाम वाला हो जाता है भी शब्द जिस आभा से कांति दीप्तियों में आभा होता है वह सभी भावों को सुमनु प्राप्त हुए जो कि भावों से विभावित होता है उसके अंदर जिससे सभी ओर से इस पृथ्वी का विस्तार किया करता है धातु विस्तार को फैलाता है उसके पश्चात उपतनु कहे गए हैं। शार यही ही शीर्ण हो जाने पर अनेक अर्थ धातु कहा जाया करता है एकमात्र समुद्र में जल ही होते है उससे वे नर शीर्ण नहीं होते हैं उस समय एक सहस्त्र युगों के अंत में ब्रह्मा के दिन के संस्थित होने पर तब तक अग्नि वाले पृथ्वी तल में वायु के एकदम प्रशांत होने पर एकदम अंधकार रहता है और सभी और आलोक का अभाव होता है जिसके द्वारा यह अधिष्ठित है ब्रह्मा के पर प्रभु ने इस लोक के विभाग करने की इच्छा की थी उस समय में केवल एक ही समुद्र था और सभी चर तथा अचर जगत एकदम विनष्ट हो गया था तब वे ब्रह्मा सहसो पादों वाले होते हैं, वे पुरुष शीर्षों वाले हैं, जिनका वर्ण के समान है और जो इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। उस समय में नारायण नामधारी ब्रह्मा जी जल में शयन कर रहे थे सत्व के उद्रेक से प्रकृष्ट ज्ञान वाले उन्होंने संपूर्ण लोक को शून्य देखा था इस आद्य ने पुराण को परिकीर्तित किया था श्री सूत जी ने कहा यह प्रकर्ति के लिए प्रथम पाठ कीर्तित किया है इसका श्रवण करके कापे के मन में बहुत ही सहर्ष हुआ था किन्तु उसके मन में संशय भी होता है। उन्होंने वाणी के द्वारा जी की आराधना की थी और उसका अर्थ तथा दूसरी कथा को श्रवण करने की इच्छा की थी आज से लेकर कल्पज्ञ प्रति संधि कहा जाता है वीत हुए कल्प का और वर्तमान कल्प का इन दोनों का अंतर और जहाँ पर उन दोनों की प्रति संधि है यह मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आप ठीक प्रकार से यह बताने के लिए परम कुशल हैं। कापे के द्वारा इस प्रकार से पूछे जाने पर प्रवचन करने वालों में श्रेष्ठ सूच जी ने यह संपूर्ण ही करने का उपक्रम किया था श्री सूच जी ने कहा था हे hey, सुंदर व्रतों वाले इस विषय में जो कुछ भी है वह सभी यथार्थ रूप से वर्णन करूंगा। कल्प जो हो गए है और आगे होने वाले है तथा इन दोनों की जो प्रतिसंधि है इसको भी बतलाऊंगा इन कल्पों में जो जो भी मनमंत्र है और जो यह कल्प वर्तमान है वह इस समय कल्प परम शुभवाराह है इस कल्प से पूर्व में होने वाला जो कल्प था जो कि सनातन व्यतीत हो गया है उसकी और इस कल्प की जो मध्य में होने वाली अवस्था है उसका ज्ञान अब प्राप्त कर लो